समाधान में कल जो प्रश्न लिया था पाप पुण्य की तुल्यता होने पर साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है इसके विषय में किन्हीं के कुछ और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं संदेव चढ़ाव हो गए बराबर सबका तो एक बात और कही जाती है कही जाती है ये मैं बोल रहा हूं कि मुक्ति से लौटी हुई आत्मा को भी साधारण मनुष्य शरीर मिलता है साधारण मनुष्य शरीर का जन्म मिलता है ठीक है तो इस विषय में आपको ध्यान हो पहले बात आई थी कि साधारण मनुष्य का तो हमने बहुत जगह ढूंढा था कहीं ऐसा वचन नहीं मिला मनक्षी का की मुक्ति से रोटी भी आत्मा को साधारण मनुष्य शरीर का जन्म मिलता है ऐसा वाक्य कहाँ है मेरे को जैसा ध्यान आ रहा है कहीं नहीं मिल पाया था यदि आप कह रहे हो कि कहीं लिखा है संस्कार नहीं बिल्कुल क्योंकि आपसे भी बात हुई थी अजमेर की बात है ये प्रसंग में बात आ रही थी तो भाई ये साधारण मनुष्य का तो वो ढूंढ रहे थे कि लिखा कहां पर है तो वो मिला नहीं लेकिन अभी जैसे कल वाला प्रसंग था वो मैं अपना सत्याग्रह्रकाश देख रहा था तो उसमें मैंने ऊपर टिप्पणी लिख रखी थी बाद में उस समय तो मिला नहीं था लेकिन उसमें मैंने टिप्पणी लिख रखी थी कि महर्षि ने ये लिखा है कि मुक्ति से जब मनुष्य जन्म मिलता है तो पाप पुण्य की तुल्यता से मिलता है महर्षि ने मुक्ति से जो लौटती है आत्मा ना पाप पुण्य तुल्यता ये महर्षि का वचन है जो कि वहां गोष्ठी में भी आया था वैदिक विद्वत परिषद में पंचकुला में ठीक है तो पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य शरीर मिलता है वो पाप पुण्य की तुल्यता का मतलब क्या है दोनों शून्य शून्य हो वो भी पाप पुण्य की तुल्यता है वो मैंने उत्तर दिया था वहां पर लेकिन अभी दूसरे प्रसंग में बोल रहा हूं कि पाप पुण्य की तुल्यता से मनुष्य शरीर मिलता है मुक्ति से लौटी भी लेकिन साधारण शरीर मिलता है यह नहीं लिखा है मान और इस प्रसंग में जहां जन्म लेने वाली आत्माओं का तो वहां भी पाप पुण्य की तुल्यता से साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है यहां ही लिखा हुआ है वहां केवल पाप पुण्य की तुल्यता लिखी हुई है तो मैंने वहां यह टिप्पणी लिख रखी है अपने सत्याग्रह प्रकाश में कि इस आधार पे पर यहां महसी लिखते हैं कि पाप पुण्य की तुल्यता से साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है ये हम वहां भी लगा सकते हैं क्योंकि पाप पुण्य की तुल्यता वहां भी लिखी हुई है मीमांसा में कई जगह ऐसी बातें आती है कि एक चीज का संकेत मिला दूसरी चीज नहीं लिखी हुई है भाई यहां क्या लें तो जिसकी समानता होती है इस जैसा इस जैसा एक शब्द चिन्ह लक्षण मिल जाता है हमारे को उसके अनुरूप कर लेते हैं तो यहां जब पाप पापुण्य की तुल्यता होने पर साधारण मनुष्य जन्म मिल रहा है तो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा का भी जन्म साधारण क्यों नहीं हो पाप पापुण्य की तुल्यता लिखी है उन्होंने वेत मंत्र की व्याख्या करते हुए ठीक है इस आधार पर साधारण मनुष्य का जन्म हम वहां ले सकते हैं सीधा वचन आपको मिल गया हो तो बताना ठीक है उसको भी उद्धृत कर लेंगे आगे के लिए अब आपका प्रश्न प्रारंभ होता है प्रश्न का विषय प्रारंभ होता है इनका है कि मुक्ति से जो आत्मा लौटती है वो साधारण मनुष्य का जन्म वो किस स्तर का होता होगा सबके समान होते हैं या भिन्नता होती है अन्य जो मनुष्य बनेंगे मुक्ति से लौटे वे नहीं पिछले जन्मों से पाप को भोगते भोगते इतर योनियों से जब मनुष्य शरीर में आएगा व्यक्ति पाप पुण्य की तुल्यता वहां तो न्यूनाधिकता हो सकती है ये कल वाली चर्चा में हो ही चुका है कि उनके पाप पुण्य भिन्न भिन्न होते हैं अब ये मुक्ति से जो आत्मा लौटी है इसमें समान पाप पुण्य है तो किस तरह का साधारण मनुष्य का जन्म मिलेगा उनका यह एक विचारणीय बिंदु है जिस पक्ष वाले पाप पुण्य का शेष होना मानते हैं उनके पक्ष में तो उत्तर बहुत आसान है या तो कहो कि उनके पक्ष में प्रश्न ही नहीं बनता यह उनके पक्ष में तो ये होगा कि जिसके जैसे कर्म है वैसा जन्म मिल जाएगा उनके मुक्ति से पूर्व वाले उस पक्ष में जो ये मानते हैं मुक्ति से पूर्व के कर्म भी शेष रहते हैं समाप्त नहीं होते मुक्ति के बाद भी उन्हीं बचे हुए कर्मों के आधार पर मनुष्य शरीर मिलता है ये एक पक्ष है और दूसरा पक्ष जिस तरफ मेरा झुकाव है कि मुक्ति से पूर्व पाप पुण्य कर्म सारे समाप्त हो जाते हैं तो मुक्ति के बाद में अब जो जन्म होगा वो पाप पुण्य के आधार पर नहीं होगा तो जब पाप पुण्य नहीं है तो फिर कैसा जन्म मिलेगा उसको तो चूंकि पाप पुण्य की तुल्यता लिखी है शून्य शून्य होने से वहां तो लिखा है पाप पुण्य की तुल्यता लेकिन शून्य शून्य होते हैं न पाप न पुण्य तो भी पाप पुण्य तुल्य ही कहलाएगा अब उनको मिलेगा तो साधारण मनुष्य का जन्म मिलना चाहिए वो साधारण मनुष्य का जन्म कैसा होगा इसमें पहले तो साधारण मनुष्य का जन्म इसका मतलब क्या है कि देव जन्म नहीं मिलता विद्वान वाला जन्म नहीं मिलता है हमारे पास विपरीत जन्म कौन सा है विद्वानों का देव का जन्म तो उसको देव का जन्म तो नहीं, नहीं मिलेगा अब रही बात साधारण की अन्य योनियों से आए हुए पाप पुण्य की तुल्यता से जो मनुष्य बने हैं उनमें उनके पाप और पुण्य के आधार पर ऊंचा और नीचापन बहुत देखा जाता है ठीक है कल वाली जो चर्चा थी लेकिन चूंकि इनके सबके पाप और पुण्य कुछ है ही नहीं तो इनको जो साधारण मनुष्य का जन्म मिलेगा वो ऐसा निकृष्ट नहीं मिलेगा जैसा कि आप कल बता रहे थे कि एकदम जंगल में पैदा हो गया कुछ विकृतियां बहुत हो गई उसको ऐसा नहीं एक जैसा स्वस्थ शरीर होता है औसत शरीर औसत बुद्धि सामान्य परिवार में जन्म जहां खाना पीना न्यूनतम जो आवश्यकता है वो शिक्षा का अवसर जो न्यूनतम होता है वो ऐसी चीजें जहां होंगी वो एक साधारण मनुष्य का जन्म मुक्ति से लौटी हुई आत्मा के लिए एक ऊहा के रूप में तर्क युक्ति से संगत ऐसा प्रतीत होता है एकदम कम भी नहीं देंगे कि बुद्धि कम हो शरीर दुर्बल हो ऐसा नहीं क्योंकि तो बुद्धि की न्यूनता और शरीर की दुर्बलता जो जन्म से है परिवार से है वो कर्मों का फल है इनके तो वो कर्म नहीं है ऐसे कर, पापकर्म पापकर्म भी नहीं है और बुद्धि की उत्कृष्टता शरीर की उत्कृष्टता परिवार की उत्कृष्टता ऐसे इनके पुण्यकर्म में भी नहीं है इसलिए एक साधारण से जन्म में पाक इंद्रियां आदि सब ठीक होंगी स्वस्थ होंगी बुद्धि भी ठीक होगी और खाना पीना साधन कैसे होने चाहिए जितने की जीवन चलाने में कहीं दिक्कत नहीं आए अभाव उसको नहीं लगे लेकिन बहुत सुविधा या संपन्नता भी नहीं होगी ऐसे स्तर पे हम एक सामान्य मनुष्य का साधारण मनुष्य का जन्म मान सकते हैं सीधे कोई शब्द प्रमाण इसमें मेरी जानकारी में नहीं है अगर मिला तो उसके अनुसार ही हमें मानना होगा नहीं तो एक उहा करके ये संगति मैंने आपके सामने रखी अब कुछ इसमें बचाओ तो कुछ ही सबके लिए सबके लिए सब एक जैसे होंगे और ये इस बार की वैदिक आध्यात्मिक न्यास की जो गोष्ठी है सात आठ नौ को उसमें एक सत्र का विषय यही है कि मुक्ति में जाने से पूर्व सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं या नहीं ये पूरी चर्चा चलेगी अन्य विद्वान भी सामने होंगे इससे संबंधित प्रश्न भी मत पूछो मैं ये पक्ष रखूंगा कि सारे समाप्त हो जाते हैं और कोई इक्का दुक्का मेरे पक्ष वाला भी होगा समर्थक तो वो होगा नहीं तो इसके विपरीत प्रमाण आएंगे वहां चर्चा चलेगी शास्त्रार्थ होगा ठीक है हाँ जैसे मुक्ति से आत्मा लौटती है हाँ। तो वो अपने जीवन का प्रारंभ करती है दीव जो चक्र है उसका वो चक्र एक चक्र उसका पूरा उसका है तो ये बताते हैं से स्टार्टिंग तो जीरो से होगी किसी भी किसी भी रेस की कुछ भी लगा लगाना स्टार्टिंग जरूर सी क्योंकि तो उसको दस परसेंट पांच परसेंट पे बीस परसेंट पे जैसे कैसे अच्छा मैंने ऐसा कहा कि वो अपग्रेड होके आएगा 10 परसेंट पांच परसेंट ऐसा कहा नो वो इतना नीचे नहीं जाएगा तो अब मैं तर्क युक्ति का प्रयोग करूंगा ठीक है आपके वचनों को पकड़ूंगा आपने एक सिद्धांत दिया प्रतिज्ञा रखी इन्होंने कि शुरुआत जो होती है वो शून्य से होती है ठीक है यही तो कहा ना आपने और यही आपका आधार है कि वे शुरुआत शून्य से होती है ये वचन इन्होंने प्रमाण की तरह प्रस्तुत किया है इसको आधार बनाया इनकी बाकी की जितनी बात है इनका जितना कथन है वो इसको इस पे आधारित है ये इनकी नींव है इनकी प्रतिज्ञा है आधार है ठीक है उसके लिए इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे रेस शुरू होती है तो शून्य से शुरू होती है ये इन्होंने उदाहरण दृष्टांत दिया अपनी बात की पुष्टि के लिए समझ गए ना ये इन्होंने कैसे कैसे प्रस्तुत किया है और ये प्रस्तुति दे रहे हैं इस बात की ये क्यों प्रस्तुत किया इन्होंने कि मैंने एक बात रखी थी कि उसको अच्छा शरीर अच्छी बुद्धि इंद्रियां जो स्वस्थ होती हैं वो मिलेगी वो इनको शून्य दिखाई नहीं दे रही वो उनको लग रहा है कि ये तो कुछ आगे से दे दिया कुछ पांच दस पंद्रह प्रतिशत दे दिया तो पहले आपको मैं अपने पक्ष का जो आपने मेरे पे आक्षेप किया है निंदित अर्थ में नहीं कह रहा हूं लेकिन भाई वो तो उसमें मैं आपको पहले शून्य बताता हूं क्या क्या शून्य है कर्माशय शून्य संस्कार शून्य ठीक है ये दो सबसे बड़ी जीवन यात्रा के होते हैं यही हमारे जन्म जन्मांतर में साथ में जाते हैं कर्माशय यानी पापुण्य कर्माशय और संस्कार ये दोनों शून्य होते हैं तो शून्य से शुरू हुई नहीं शून्य शून्य से हुई या नहीं ठीक है पिछला कोई संस्कार नहीं है पिछला कोई कर्माशय नहीं है शून्य से किया है तो रेस शुरू शून्य शून्य से होती है मैं भी आपकी बात को ले लेता हूं और कह देता हूँ शून्य से होती है अनुभव कोई नहीं है उसको विद्या कोई पहले से नहीं है सब कुछ नया है शून्य से है शून्य से है सब कुछ जन्म भी फैला ही है अब मैं आपके बात पे आता हूं कि आप कहो कि भाई शून्य से है तो जो दौड़ लगाने के लिए खड़े होते हैं उनको भी कहते हैं कि जूते चप्पल मत पहनो शून्य से शुरू करो दौड़ शून्य से शुरू करते हैं ना तो वहां पर कैसा शरीर होता है उनका वो भी शून्य होता है कैसे होगा तो दौड़ तो शून्य से होती है शुरू बिना जूते के होगा क्या पहले दौड़ शुरू करो पहले जूते वूते कमाओ जूते लाओ करो दौड़ जहां शुरू होती है शून्य से नहीं शून्य से तो मतलब जहां से दौड़ना ही तो शून्य से शुरू होगा बाकी सारे अपने जूते पहन रखे वस्त्र पहन रखे जो भी तैयारी है सारा सब कुछ सज्जार वो हाथ हाथ रख करके खड़े हो जाते हैं ना दौड़ना ही शून्य से दौड़ना ही तो शून्य से है बाकी चीजें तैयारी है वार्म है वो सारा पहले करके आते हैं ना शून्य से दौड़ प्रारंभ करने के लिए शरीर चाहिए या नहीं चाहिए तो मैंने जब कहा कि उसको शरीर चाहिए तो आप करो नहीं जी शून्य से होनी चाहिए तो आप क्या उसको एक कोशिकी जीव से शुरू करना चाहते हो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> मनुष्य में तो करोड़ों कोशिकाएं है अरबों कोशिका खरबों कोशिकाए खरबों <laughs> मेरी बात सुना भाई आपको अवसर दूगा में मनुष्य शरीर जो है दौड़ शून्य से शुरू हो रही है यात्रा यात्रा शून्य से शुरू हो रही है लेकिन यात्रा के जो साधन हैं, वो तो दिए जाएंगे पहाड़ पे चढ़ने के लिए शुरू करवा शुरूआते है भाई यहां से अब शुरू करो तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो भोजन चाहिए जो पानी चाहिए जो वस्त्र चाहिए दवाइयां चाहिए जूते वूते चाहिए वो तो मूलभूत आवश्यकता तो सबको देंगे या नहीं दौड़ शुरू करने से पहले मूलभूत आवश्यकताएं देंगे या नहीं देंगे समुद्र में कह चलो शून्य से आपको दौड़ तैर है उसकी नाव नाव नौकायन की दौड़ है आपको एक महीने तक यात्रा करनी है जाओ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आना है तो वो प्रारंभ करेगा शून्य से तो उसको जहाज देंगे या नहीं देंगे खाने पीने को देंगे या नहीं देंगे कई महीनों का न्यूनतम आवश्यकताएं चाहिए या नहीं कह रहे जी शून्य से करो यहाँ पर इनको बिल्कुल यो मिथिले छोड़ दो ना ना कुछ न ऐसा परमात्मा ऐसा नहीं है यात्रा शून्य से होगी लेकिन साधन तो न्यूनतम जो आवश्यक है ना तो वो कम होंगे कि किसी चीज का अभाव हो उसको और ना अतिरिक्त होंगे जो उचित आवश्यक है वो सब होंगे और ऐसी ही व्याख्या मैंने आपके सामने रखी थी कि जो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा उसका शरीर स्वस्थ होगा बुद्धि अच्छी ठीक होगी यानी अति प्रखर नहीं लेकिन बुद्धि ठीक होगी इंद्रिया ठीक होंगी उनमें किसी में विकार नहीं होना है खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी उसको उचित जितना चाहिए हाँ भोगविलास के लिए अधिक नहीं है वो कोई बात नहीं है वो तो नहीं मिलेगा लेकिन जो न्यूनतम बातें हैं वो आवश्यक है हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट जाता है उसके लिए जो आवश्यक है सब चीजें चाहिए पेट्रोल भी चाहिए ये सब चाहिए डीजल जो भी लगता है उसमें सुरक्षा के उपाय ये जो मूलभूत आवश्यकता वो सब होंगी युद्ध लड़ने के लिए कोई सैनिक जा रहा है तो उसके पास में बंदूक भी होगी और वो चाकू भी होगा और गोला भी होगा जो न्यूनतम आवश्यकता वो सब होंगी यात्रा शून्य से शुरू हुई तो इसमें भी आप की बात है शून्य से होगा और अगर आप शून्य का मतलब बिल्कुल शून्य कहते हो तो जो आपने उदाहरण दिया उसमें भी बिल्कुल शून्य तो है नहीं जूते आदि तो वो भी पहनता है साधन तो उसको भी चाहिए मैदान पहले से बना हुआ है सब कुछ तैयार है ना मैदान पर साफ सुथरा तोड़ो अब तो मैदान तो चाहिए ना बना हुआ तो इसलिए इसमें कोई आपके कथन के अनुसार भी आपके कथन को ठीक भी माने तो यहाँ कोई आपत्ति नहीं आती है अब बोला मेरा ये मत है कि उसको शरीर और इंद्रियां को तो स्वस्थ नहीं परंतु तो जो तो साधन है मैं तो यह सोच रहा ऐसा स्वस्था स्टार्टिंग बिल्कुल नहीं आप आपको व्याख्या करके बताओ संसाधन है हाँ रोटी नहीं मिलेगी उसको उसको शुरू में कुछ खाएगा या नहीं, नहीं वो तो तो परमात्मा पशुओं को ही दे देता है अन्न चारा उनके भोजन की व्यवस्था कर रखी है जो मुक्ति से लौटा हुआ मनुष्य है उसके भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा जंगल में देने तो फल दे देगा तो रोटी वाले ही नहीं हो फल तो दे देगा आप आप वो भी कहने लोको ये भी शून्य से नहीं है जंगल भरा पड़ा है पर फलों से जंगल में ही क्यों दे देगा सृष्टि के मध्य में भी तो आएगा वो सृष्टि के आदि में ही थोड़ी ना आती है मुक्तात्मा सृष्टि के मध्य में भी आती है अभी चल रही है मान लो किसी भी गृहस्थ के परिवार में मुक्तात्मा मुक्ति से लौटी हुई आत्मा आ सकती है तो खाने पीने की चीजें होंगी ये तो न्यूनतम आवश्यकताएं आप इसको बोले कमाना पड़ेगा आगे कमाना पड़ेगा लेकिन मूलभूत आवश्यकताएं तो उसको भी होंगी ऐसी जगह आएगा जन्म उसका तो क्योंकि आपत्ति नहीं पानी पीने को मिलेगा या नहीं यह कुआं खोदना पड़ेगा उसको पानी पीने के लिए ये न्यूनतम ही तो बता रहा हूं मैं ये आवश्यक है आप सोचना और सोच लेना या और बताइए कि इसमें क्या चीज अतिरिक्त हो गई क्या चीज कम होनी चाहिए हम पूरा पूरा पैमाना तो कर नहीं सकते तो हम उहा कल्पना ही तो कर रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए ये, ये युक्ति संगत लगता है परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को देखते हुए सृष्टि रचना को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है और कुछ हो तो आप बोलना वीरिष्ठ जी जो आपके हम मुक्ति उसको हम सुनने वाला शरीर माने सब साधन से और जो नीचे वाला जो जिनका जो काम होता है वो माइनस में है और जो बीतर शरीर होता है वो प्रतिशत में मान सकते हैं अभिव्यक्त करो पूरा अभिव्यक्त नहीं हो पाया मैं नहीं समझ पाया आप लोग समझ गए हो तो ठीक है जो मुक्ति से मिला है जो शरीर है उसको जैसे आप शून्य माने बीच में वो शून्य है विदर्ण शरीर है वो प्लस में है मतलब प्रतिशत पांच दस अधिक वाला होता है विद्वर्ण शरीर होता है जो जंगल में जन्म रहते हैं निम्न बुद्धि वाले होते हैं वो माइनस में है ऐसा, ऐसा है। प्लस माइनस तो वैसे मैंने बोला नहीं लेकिन आपका अभिप्राय ये है कि देवता लोग जो होते हैं वो पुण्य की अधिकता से होते हैं उसको आप प्लस बोल रहे हो और साधारण मनुष्य का जन्म उसको आप शून्य बोल रहे हो और जो कुछ निकृष्ट मनुष्य जन्म होते हैं उसको आप माइनस बोल रहे हो यानी पाप बोल रहे हो शून्य लेगा इनके अनुसार शून्य लेकर इनका उनको उत्तर दे रहे होगा तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो साधारण मनुष्य है उसको शून्य ऐसा उनको उत्तर दे दे पर तो ऐसा तो मैं, मैं तो उत्तर नहीं दे रहा हूं शून्य क्या है वो मैंने बता दिया कि ऑटो चलेगा उसमें किराया मीटर है तो वो शून्य होगा पेट्रोल भी शून्य हो और भी शून्य होगा नहीं यात्रा शुरू हो रही है पैसा गिनना शुरू हो रहा है वो शून्य होगा स्टॉप वॉच होती है हमें किसी ने वक्ता ने बोलना प्रारंभ कर दिया या कुछ कार्य प्रारंभ कर दिया समय गणना करनी है तो जो क्रिया प्रारंभ होगी वहां शून्य से प्रारंभ हो जाएगी बस बाकी साधन और वो सब चीजों को थोड़ा ना देखा जाएगा तो हमारी यात्रा में दो चीजें ही चलती एक धर्माधर्म रूप कर्माशय और एक संस्कार हम क्या संचित करते हैं बताओ ये भोग तो भोगे गए उपयोग किया सब तो ये तो चलता रहता है हमारे साथ जो संचित होता हुआ चलता है इस यात्रा में क्या ये दो ही तो चीजें ज्ञान कर्मणि समन्वर अभिजेते एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं तो कौन क्या क्या चीजें जाती हैं ज्ञान और कर्म उपनिषद का वचन है ज्ञान मतलब तो ये संस्कार जो हमने बोध विवेक प्राप्त किया वो ज्ञान और कर्म मतलब कर्माशय पाप और पुण्य ये दो ही चीजें जाती हैं और इन दोनों चीजों को शून्य से प्रारंभ होना मैंने बताया ये आपको यात्रा तो शून्य से ही हो रही है इस रूप में शून्य से केवल है आप शरीर और इस सब से शून्य के कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ये तो साधन है मिले हैं छूट जाएंगे कर जाएंगे जो लगातार मुक्ति के बाद से लेकर के मुक्ति पर्यत जो चीज चलेगी वो क्या है संस्कार और धर्माधर्म कर्माशम भोगे जाते जाएंगे घटते जाएंगे बनते जाएंगे संस्कार बनेंगे हटेंगे ये दो ही तो चीजें चल रही हैं और ये दोनों के मीटर उसके शून्य शून्य शून्य करके या तो वो गोल घुमा करके यू खटखट करके या तो यहाँ अहमदाबाद में वो नीचे से घुमाते हैं वो चक्का सा होता है या घिर नीचे घुमा के उसको शून्य कर देते हैं ये तो शून्य से होगी तो इस रूप में ये उत्तर पर और कोई आवश्यकता ही नहीं उसमें फिर और तर्क वितर्क उठेंगे फिर उसमें उलझेंगे ठीक है? है हो गया ये तो आकाश का अच्छा पूछना है जी मानती हूँ नहीं है जी ये बीच शून्य भार लेकर नहीं आते है माँ बाप जो होता है होता है उसका संस्कार उसमें नहीं मिलते मां बाप के संस्कार मुक्ति से लौटी आत्मा के लिए ऐसा नहीं मानना चाहिए अभी जो हम जन्म लेते हैं अभी भी अभी भी हम अपने संस्कार लेके आते हैं अभी मैं बात पूरी करूं अभी जो हम लोग मानते हैं वो क्या मानते हैं कि हर आत्मा अपने अपने संस्कार लेकर के आता है अपना कर्माशय लेकर आता है और अपने संस्कार लेकर के आता है तो जब अभी भी हम यही मानते हैं तो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा में भी ये मानने में कोई बात नहीं होनी चाहिए अब इसको आधुनिक ढंग से देखें प्राचीन किसी शास्त्र की दृष्टि से तो ऐसा नहीं जात होता है कि माता पिता के संस्कार शारीरिक रूप से वो लेके आता है शरीर आदि तो लाता है कुछ रचना है और है और कुछ रोगों का यानी जीन्स आते हैं गुणसूत्र आते हैं इसलिए वो वो चीजें होती हैं लेकिन इस विषय में आज, आजकल भी बहुत से अनुसंधान हुए हैं अपराधियों के औरों के तो आजकल के वैज्ञानिक इस दिशा में विचारशील हैं और ये उनका उस तरफ झुकाव है कि कुछ कुछ आदतें पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से आती हैं परिवार में वो चूंकि पूर्वजन्म को मानते नहीं है पूर्वजन्म को ना मानते हुए देखते हैं कि क्यों ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है जिन जो व्यक्ति अपराध करते हैं विभिन्न अलग अलग तरह के अपराध तो वैज्ञानिकों ने उसमें जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए अनुसंधान किया कि क्या इनके परिवार में पित्री पक्ष में या मात्री पक्ष में कोई पहले भी किसी ने ऐसा अपराध किया है तो जैसे कोई रोग किसी बच्चे में आता है या युवक में आता है तो कि इसकी पीढ़ियों में पीछे कहीं रोग तो नहीं था एक जैसे वैज्ञानिक खोजते हैं चिकित्सक खोजते हैं ऐसे ही अपराधों के विषय में भी उन्होंने खोजा और उन्होंने ये पाया उनका झुकाव इस बात पर है कि पिछली पीढ़ियों में भी वो दोष होता है लेकिन इसको शत प्रतिशत हम नहीं कह सकते क्योंकि कोई व्यक्ति नया दोष भी कर सकता है पिछली पीढ़ी में ना भी हो तो भी लेकिन वो ये मानते हैं कि सहन न करने की प्रवृत्ति लोभ की प्रवृत्ति दूसरे के दुख को न समझने की प्रवृत्ति, अपना स्वार्थ आया और भले ही कान काट के कुंडल छीन लिए हाथ काट करके उंगली काट करके अंगूठी निकाल ली ऐसे दूसरे का कुछ बोध नहीं उसको उसके हित का अपना स्वार्थ केवल दिखाई देता है इत्यादि बातें वो गुणसूत्र के ऊपर आती हैं ऐसा उनका कहना है हम अभी जो जन्म लेते हैं उसमें तो हम संगति एक तरह से लगा सकते हैं कि उस आत्मा के ऐसे ही कर्म थे कि उसी परिवार में जन्म लिया जैसे हम शरीर के लिए कहते हैं इंद्रियों के लिए कहते हैं उस परिवार में वो आया उसको वैसे ही कर्मानुसार शरीर आदि मिलने थे ऐसे ही ये जो प्रवृत्तियां हैं उन पे को भी हम कर्मानुसार कह सकते हैं अभी मैं निश्चयात्मक नहीं कह रहा हूं हमारे यहां इस तरह का नहीं सोच है लेकिन उनके जो अनुसंधान आए उसकी दृष्टि से मैं बात रख रहा हूं उसमें तो कुछ प्रश्न भी है कि संभावना के तौर पर अगर देखें तो किसी न किसी परिवार में पीढ़ी में कोई ना कोई दोष उस तरह का हर हर परिवार में होता है कहीं ना कहीं किसी पीढ़ी में कोई हत्या हत्यारा होता है कहीं चोरी करने वाला होता है कोई बलात्कार करने वाला होता है कोई झूठ कपट करने वाला होता है कोई नशा पता करने वाला होता है कहीं ना कहीं मिल जाते हैं इतनी पीढ़ी होती है ये दोष प्राय सब परिवारों में आगे पीछे कहीं न कहीं रहते तो इन दोषों का वहां मिलना पूर्व पीढ़ी वालों में इस बात को ज्ञापित नहीं करता है कि वहीं से यह दोष आया है इनको वैज्ञानिकों की जो खोज है उस पर मैं एक प्रश्न रख रहा हूं वो विचारणीय बिंदु है अभी पर उनकी प्रवृत्ति है और उनकी बात को अगर हम ठीक माने तो हमारे हिसाब से मुक्ति से जो लौटी हुई आत्मा है उसमें यह दुष्प्रभाव नहीं आना चाहिए उसके तो कर्म नहीं है पहले के जिस पक्ष में हम ये मानते हैं और जिस पक्ष में ये मानते हैं कि पिछले पाप पुण्य बाकी हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है तब तो वहां भी घट जाएगा प्रश्न उसमें है कि जो मुक्ति से लौटी है और जिन, जिस पक्ष में पाप पुण्य नहीं हैं बचे हुए उस पक्ष में कैसे उत्तर देंगे इसका तो वहां हम केवल संभावना कर सकते हैं कि परमात्मा न्यायकारी है इसलिए मुक्ति से लौटी हुई सब आत्माओं को एक जैसी स्थिति में ही रखेगा या तो ऐसे ही परिवारों में देगा जिस तरह का उसने आकलन कर रखा है भाई इन परिवारों में ऐसी आत्माओं का जन्म होना चाहिए अथवा बिल्कुल एक जैसा तो होगा नहीं कहीं भी सब परिवार एक जैसे हों सदा एक जैसे हों कोई मुक्त आत्मा आ जा रहा है कोई मुक्त आत्मा कुछ लाख साल पहले आया है हजार साल पहले आया उन सब जगह एक ही जैसे शरीर और सब जगह एक जैसे हों ऐसा तो संभव नहीं है लेकिन जो थोड़ा कम और ज्यादा होता है इस चलो इस परिवार में ये चीज ज्यादा है ये चीज कम है तो परमात्मा कोई चीज ज्यादा मिल गई तो दूसरी कम कर देगा कुल मिला के बराबर कर अलग अलग जगह किसी को समान भोजन करवाना हो तो भाई यहां इस दुकान पे भी करवाना है उस दुकान पे भी करवाना है बहुत सारे ब्रह्मचारी कुछ यहां हैं कुछ वहां है तो बिल्कुल एक जैसा तो हो नहीं सकता लेकिन एक निर्धारित कर लिया कि भाई सौ रुपये का भोजन इनको करवाना है कहीं कोई दूसरी सब्जी बनी थी कहीं वो बनी हुई थी कहीं ये कम था या ये था वहां कहीं पापड़ था या कहीं अचार था या कुछ छोटा मोटा अंतर वंतर होने से वो कोई विशेष अंतर नहीं है वो भी बराबर के अंतर्गत दिया कुल मिलाकर के बराबर होगा लेकिन कोई चीज ऊंची नीची हो सकती है कहीं शरीर कैसा होगा कहीं शरीर कैसा होगा थोड़ा बहुत अंतर होगा वो कोई विशेष अंतर नहीं होगा और जहां एक चीज कम होगी तो दूसरी कोई चीज अधिक हो जाएगी किसी भी तरह वो पूर्ति करेगा लेकिन कुल मिलाकर फिर बराबर कर देगा कहीं दही मिलाए तो कहीं मिला छाछ तो दे दी छाछ अधिक दे दी दे तो दही तो में मान लो मक्खन भी है छाछ में तो मक्खन नहीं है तो रोटी चुपड़ी भी ज्यादा दे दी उसमें रोटी भी <laughs> <laughs> ज्यादा की लग गया कहीं तो कुछ कहीं कुछ कोई, कोई बात नहीं लेकिन कुल मिला करके बराबर दे, दे देगा वो क्योंकि वो न्याय कार्य हम ये मानते हैं बराबर देगा ठीक है हो गया पूरा तो, है मेरे को दिखाई नहीं देता है ये प्रकाश है ना तो अंधेरे में पता नहीं लगता है ध्वनि से पता लगेगा हाँ बताइए आत्मा होगी तो अभी नये उसने पाप और पुण्य हो तो वो पापी भी हो सकता है आत्मा भी हो सकता है जो जन्म लिया है उसने जिसमें जन्म लिया वो तो अभी ना, ना, ना उस समय तो वो ना पापी है ना पुण्यात्मा है लेकिन आगे वो पुण्यात्मा भी बन सकता है पापी भी बन सकता है ये जरूरी नहीं नहीं बने ऐसा नहीं कह सकते नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे मन में ऐसा रहता है प्राय कि मुक्ति से लौटी है आत्मा तब तो पूरी बहुत पुण्यात्मा होगी और जैसे योगी होते हैं वैसी होगी ऐसी होगी जीवन मुक्त तो जैसी होगी क्योंकि मुक्ति में गई उससे पहले वो जीवन मुक्त अवस्था में थी वो आत्मा जीवन मुक्त थी विवेक था वैराग्य था तो मुक्ति से लौटे तब भी वैसे ही हो तो फिर तो अगले ही जन्म में फिर मुक्ति इस जन्म के बाद ही फिर मुक्ति में पहुंच जाएगा वो तो वो तो बार बार मुक्ति में ही जाता रहेगा ऐसा नहीं होगा हम सब मुक्ति से लौटे कितनी बार ये पहली बार बोल रहे थे एक बार चक्कर लगा करके लौटी एक बार हम कितनी बार मुक्ति में जा चुके हैं <laughs> चूंकि काल की कोई सीमा नहीं है इसलिए अनंत में सब चीजें अनंत ही अनंत होती है अनंत बार मुक्ति में जा चुके हैं अनंत बार मुक्ति से आ चुके हैं कोई करना नहीं है और आगे भी कितनी बार जाएंगे कोई और छोड़ नहीं है एक ही बार जाके आयो हम सोचें कि, कि कोई एक बार जाके आया होगा कोई दो बार जाके आया होगा कोई क्या कि मैं तो अच्छा हूँ मैं कुछ अधिक बार जाके आगे आऊंगा तो मुक्ति में हो है। <laughs> ऐसी संख्या कुछ नहीं कर सकते, नहीं हो सकते है। अनंत कर ही नहीं सकते आप अनंत में सब कुछ जितनी संख्या आएंगी अनंत ही आएंगी पूर्ण मदह पूर्णम इदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते कहा घटता है अनंत में घटता है अनंत में घटता है पूर्ण यानी अनंत। पूर्ण पूर्ण मधं पूर्णा पूर्णम उदच्यते पूर्ण से पूर्णमाधाय पूर्ण तो में अवशिष्य तो जान में घटेगा जान के संदर्भ में अन्य वस्तुओं पे नहीं घटेगा कितना ही बड़ा समुद्र हो उसमें से एक भी बूंद बाहर निकाली है तो उतना तो कम हो गया पूर्ण में से पूर्ण निकाल दिया और पूर्ण बच गया ये कैसा विचित्र पहली लेकिन अनंत के अंदर अनंत के अंदर आप इसको घटा सकते हैं मैं सोचता हूं आपकी बात मैंने बोल दी है पूरी <laughs> क्योंकि इनको ये प्रश्न काफी था इन्होंने कई विद्वानों से चर्चा की है तो इनकी बताई भी कुछ बातों का मैंने उपयोग किया है अभी ये कुछ अतिरिक्त भी बताना चाहते हैं आपको अभी देते हैं अवसर अभी देते हैं <laughs> आप गणित की गणना करो आप कितनी भी बड़ी संख्या लिखो करोड़ अरब खरब नील पद्म आदि उसमें से आप एक भी कम करोगे तो कम हो जाएगा ना उतना ही कम हो जाएगा और एक हजार में से एक हजार कम करो तो क्या बचेगा शून्य बचेगा लेकिन यदि अनंत लिख दो अनंत है कोई अंत नहीं है उसमें से अनंत में अनंत में से अनंत घटाओ तो कितना बचेगा अनंत ही बचेगा अनंत में अनंत को जोड़ो तो कितना हो जाएगा दो अनंत तो होंगे नहीं एक अनंत ये और एक अनंत ये एक अनंत एक अनंत मिलकर के दो अनंत हो जाएंगे ऐसा तो होगा नहीं नहीं होगा अनंत और अनंत मिलकर के बस अनंत और अनंत में से अनंत को घटाया जैसे सौ में से सौ को घटाया तो शून्य बसता है तो अनंत में से अनंत को घटाया तो शून्य नहीं बसता है अनंत में से अनंत को घटाते हैं तो अनंत ही बसता है ये गणित आज की वैज्ञानिक आज की गणित भी यही बोलती है आप कंप्यूटर में या तो कैलकुलेटर जो नए वाले अच्छे वाले उनमें अनंत में से अनंत को घटा के देखो क्या आता है जी इन्फाइनाइट वो यानी अनंत हो गया इन्फाइनाइट जो बोलते हैं अनंत में से अनंत को घटाओगे तो अनंत बचेगा जो अनंत है वही पूर्ण है उससे कम जितनी भी संख्या आप उस अनंत से एक भी संख्या कम कर दिया आपने कितनी भी करो कितनी घात लगा लो भले दस की घात आप एक करोड़ अरब खरब कितनी भी घात लगा दो शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य उसमें से एक भी कम कर दिया आपने तो वो कमी ही होगी उसमें एक जोड़ सकते हो आप आप कोई भी संख्या ले दो कितनी भी बड़ी पूरी जिंदगी शून्य लगाते चो वो <laughs> तो जो कहते हैं ना समुद्र की तो शाही बना दी और जितने पेड़ है उसकी कलम बना दी और जितने मनुष्य हैं सबके हाथ में एक एक कलम पकड़ा दो और पूरी जिंदगी शून्य लिखते चलेगा तो भी वो अनंत नहीं बनेगी उसमें एक और जोड़ सकते हैं नहीं उसके आगे एक और शून्य लग सकता है नहीं कितनी भी संख्या लिख दो अपूर्ण ही है सदा और उसमें से एक शून्य कम कर दो तो उससे कम हो जाएगी तो हम किसी पूर्ण संख्या को लिख ही नहीं सकते हमारी सामर्थ्य ही नहीं है लेकिन पूर्ण है तो बस वो परमात्मा ही है अनंत जो अनंत है बस वो पूर्ण है क्योंकि उसमें और कुछ बढ़ा नहीं सकते अनंत में आप कितना भी जोड़ दो अनंत ही रहेगा और कुछ नहीं होगा और अनंत से कितना भी निकाल दो अनंत ही रहेगा धारा धाराख बहुत दूर तक चली गई कहां से शुरू किया था उसको तो मूल बिंदु पे तो समाधान करें करेंगे प्रतिवार। नहीं उन्होंने क्या था और और होते हैं नहीं वो तो हो गया था उत्तर ये अनंत की यात्रा पे कैसे निकल पड़ेगा <laughs> मैं भूल गया उसको मूल बिंदु जहां से हम चले थे हाँ मुक्ति में अनंत बाग गए थे ठीक है धन्यवाद ये हम उन्होंने कहा था कि मुक्ति में हम गए या जो भी है सब गए और अनंत बाग गए हैं और अनंत बाग जाएंगे ठीक है सब कुछ अनंत ही अनंत है कम ज्यादा नहीं हो सकता आप कह ही नहीं सकते उसको कम ज्यादा कि यह व्यक्ति एक अरब बार गया है और ये एक खरब गया है मुक्ति में कह ही नहीं सकते तो? क्योंकि कोई आदि नहीं है इस सृष्टि का कोई सीमा नहीं है अनादि है तो भी नहीं तो तो भी तो भी कुछ भी कर लो आप अगर आपने तो भी कह करके शुरू कर दिया तो यह समस्या आएगी कि कब प्रारंभ हो और तभी क्यों प्रारंभ हो उससे पहले से क्यों नहीं था यह कभी जब प्रारंभ हुआ तो तभी क्यों हुआ प्रारंभ उससे पहले क्यों नहीं था और उससे पहले क्या था क्या जन्म मरण नहीं होता था मुक्ति नहीं होती थी तो अब क्यों हो गई पर इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते कोई सोचे कि कभी ना कभी शुरू हुआ कभी ना कभी कभी ना कभी नहीं कभी ना कभी तो शुरू हुई होगी ये जन्म मरण की गाथा ईश्वर ने कभी ना कभी तो सृष्टि को शुरू किया होगा बना आप कभी ना कभी शुरू कर लो बोले नहीं कभी ना कभी तो मानना ही पड़ेगा नहीं तो कोई समाधान नहीं आपने जैसे ही कभी ना कभी कहा तो इस प्रश्न का उत्तर है कि अभी ना अभी ही क्यों जो कभी ना कभी जहां से शुरू हुआ है तो तभी ही क्यों इसका क्या उत्तर है और तो इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता और उससे पहले क्यों नहीं और कभी ना कभी शुरू किया है तो कभी ना कभी समाप्त भी होगा नहीं कभी ना कभी कभी ना कभी समाप्त आपको समाप्त भी मानना पड़ेगा और समाप्त हो गया तो तभी क्यों समाप्त है इसका क्या उत्तर है और उसके आगे क्या होगा आगे क्यों नहीं क्यों समाप्त हो गया आगे तो ये अनुत्तरित प्रश्न आ जाएंगे कोई उत्तर नहीं है जो कभी ना कभी पे कई जने बात करते हैं उनको पूछो कि अच्छा क्यों कभी ना कभी क्यों कहते नहीं कोई ना कोई चीज कभी ना कभी तो शुरू होती ही है मकान है कभी ना कभी शुरू होता है इसलिए अच्छा वहां तो कारण होते हैं कि हमारे आवश्यकता थी मकान बनाया ये कभी ना कभी क्यों शुरू हुआ था इसका क्या कारण है और तभी क्यों हुआ था और कभी ना कभी शुरू हुआ था तो कभी ना कभी समाप्त भी होगा बोले नहीं समाप्त नहीं है तो चल रहा है चलता है नहीं कभी ना कभी तो होगा समाप्त हम भी कह सकते हैं कभी ना कभी तो होगा तो क्यों होगा कभी ना कभी उसी दिन क्यों होगा उसी समय क्यों होगा इसका क्या उत्तर है अनुत्तरित प्रश्न कोई नहीं दे सकता इसका उत्तर ईश्वर तो क्यों देगा जब वो तो कभी प्रारंभ ही नहीं है अनादि और अंत ही नहीं है उसका अनादि है और अनंत है तो उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता है वो तो ये कहेगा कि अनादि ये कभी ना कभी की बात छोड़ दो सदा तो हम एक समस्या से हटने के लिए ये कभी ना कभी और इसको लेंगे तो उसमें कई नए प्रश्न आ जाएंगे जिसका कोई समाधान नहीं है कहीं नहीं मिलेगा आपको समाधान तो कितना ही तर्क करो खंडित होगा इसलिए इसका एक ही उत्तर है अनाधिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा इसके अलावा कोई उत्तर नहीं है कितना ही खोज लो कोई खोज लो कोई उत्तर नहीं आएगा इसका ठीक है बहुत समय हो गया समय तो हमारा आदि है हाँ मुनि जी इसका जो मंत्र एक संगति सत्यानंद जी वेदभागी ने एक बार लगाई मेरे से ये प्रश्न था हम दो व्यक्ति चर्चा कर रहे थे एक अचानक से बस में यात्रा कर रहे थे अचानक गांव में सत्यानंद जी संस्कार करा के आयोजन में हमारे पास बैठ गए तो उन्होंने कहा कि ये चीज केवल ज्ञान के ऊपर घटती है गुरु ने अपना ज्ञान दे दिया उसमें कोई कमी नहीं आएगी और शिष्य को पूरा तो वेदों के ज्ञान के ऊपर ये घटता है कि वो ज्ञान पूर्ण है पूर्ण परमात्मा से हुआ और इसमें से चाहे सारे सारे मनुष्य बलि से सब सब वो बन जाएं जाए अधिकारी व्यक्ति क्रम बन जाएं उसके अंदर कोई कमी नहीं आएगी तो ज्ञान के ऊपर घटता है ज्ञान में वरना गणित का नियम अटूट है और इसके अगर इस, इस प्रमाण को नहीं माना जाएगा तो सारे सारे संसार का व्यवहार ही नहीं चलेगा क्योंकि ये एक मोटा सिद्धांत है गणित का कि आपने कहा आपने क्या ये कहा जाता है कि एक के आगे बढ़ने से हजार शून्य लगा दो लेकिन उसमें एक जोड़ेंगे तो बढ़ेगा एक को घटाएंगे समुद्र में से एक गुण निकालेंगे तो गुण भी सब, हमें पता नहीं चलेगा लेकिन कमी तो होगी इसलिए गणित का ये नियम अटूट है कि अगर कुछ निकालेंगे किसी संख्या के अंदर किसी वस्तु के अंदर तो वस्तु के ऊपर ये नहीं घटेगा जान पे घटेगा जान तो वैसे मैंने आपकी ये बात रख दी थी है? ये बात मैंने रख दी थी कि या तो ये जान पे घटेगा ठीक है आप ही से ली भी बात थी आपको मैं उत्तरित कर रहा हूं कि क्योंकि और कोई और कहीं उत्तर नहीं मिलता है ज्ञान को हम ले लेते हैं गुरु से कहीं से परमात्मा से तो भी उसमें कमी नहीं आती ना ज्ञान की बल्कि हम कहते हैं ज्ञान दाने ना वर्धते हमारे लिए लागू होता है हम देते हैं तो और संस्कार पड़ता है ज्ञान बढ़ जाता है हमारा घटता नहीं है ज्ञान देने से घटता नहीं है बाकी चीजें तो घट जाती हैं लेकिन यहां पर पूर्णता जो है कि परमात्मा का आनंद परिपूर्ण है परमात्मा की सब जगह लगेगा परमात्मा का आनंद पूर्ण है उसका पूरा आनंद ले लेंगे हम तो भी वो पूर्ण ही रहेगा उसमें कोई कमी नहीं आती परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है उससे उसका हम पूरा ज्ञान जितना हम ले सकते हैं ले लेंगे पूरा ज्ञान ले लेंगे तो भी वहां पर ज्ञान पूरा है परमात्मा में घटेंगी ये बातें और गणित की दृष्टि से हो तो गणित में अनंत में अनंत और वो सारी चीज हम लगा सकते हैं ठीक है बस एक बात तो चाहिए सत्यान जी चुकी वर्तमान में है हाँ। उनसे पत्र विहार करके इसी प्रश्न का उत्तर आप वो क्या समाधान देते हैं या फोन पर बातचीत की जा सकती है कि ये साहब आप इसका समाधान क्या आपकी वही मान्यता है कि हम ठीक समझे अब आपकी और क्या इस समाधान क्या है इसका पुण्य लाभ आप ही को दे दें तो <laughs> <laughs> हो सकता है <laughs> <laughs> आपके, आपके बहुत निकट के मित्र रहे हैं या आदरणीय रहे हैं आप बहुत उनसे चर्चा समाधान आदि करते रहे हैं तो लेकिन अभी नाराज है मुनि जी से उन्होंने कहा था कि वानप्रस्थ मत लो वानप्रस्थ नहीं लेने के लिए कहा था उन्होंने इन्होंने कहा था कि मैं वानप्रस्थ लूंगा और उनको उनको कहा था कि भाई आप मेरे को दिलाओ उन्होंने मना कर दिया कि आपका जब तक उत्तरदायित्व तो पूरा नहीं होता है तब तक मैं आपको वानप्रस्थ नहीं दूंगा इस बात को इन दोनों में भी मत ले <laughs> इसलिए होके थोड़ा इनको संकोच होगा पूछने के लिए कि भाई तो वो भी नाराज थे इनसे नाराज थे आपको नहीं लेना चाहिए वन पश्चिमी और इन्होंने हट करके उन्होंने मनाना किया तो दूसरों से ले लिया इन्होंने पूछ सकते हैं वैसे उनसे उनका वर्तमान भी उत्तर पूछ सकते हैं ठीक है इतना बहुत रखते हैं आपका आकाश फिर बाद में देखेंगे और ये जो है न पूर्ण मदर पूर्ण मिधो वेद का तो नहीं है वेद का नहीं है अच्छा कहाँ का है ये आप बताते जी अपने ये शतपथ ब्राह्मण में शांति पाठ के रूप में स्वीकृत जैसे अपन दूसरे शांति पाठ करते हैं देव शांति और पुत्र भी हैं वो इसका प्रयोग बोलता इसका हैं करते हैं लेकिन उसका आधार क्योंकि वेद मंदिर शतपथ का पक्का है का बता हैं शतपथ ब्राह्मण तो लिखा है शतपथ ब्राह्मण में देख लेंगे ब्राह्मण यहाँ होगा होगा देख लेंगे पुष्टि तो तो कर लेंगे और उसकी दिलीप जी करेंगे नहीं यहाँ मिल जाएगा तो शतपथ ब्राह्मण आचार्य जी के पास में होगा और नहीं तो फिर अजमेर में दूरभाष करके पूछ लेंगे वहां से पुस्तक में देख करके बता देंगे दर्शन योग महाविद्यालय में होगा शतपथ ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण होगा ना सुमेरू जी की पुस्तकें होंगी वैसे भी होगा स्वामी सत्यपति जी के के पुस्तकालय जो है उसमें भी शतपथ ब्राह्मण होगा वहां होगा या यहाँ होगा कमरा में स्वामी सारे ही वहां पर नीचे जी। आ, तो वो करके कर सकते हैं आत्मन जी है आचार्य जी से पूछ के या तो यहां शतपथ ब्राह्मण होगा वहां से नहीं तो वहां से देख करके और वो उसको ढूंढ लेंगे वहां पर होगा तो मिल जाएगा इनको पक्का है बता रहा रहे ठीक है